आत्मा की उन्नति अब्दुल बहा ने कहा प्रकृति में पूर्ण विश्रांति नहीं होती सभी वस्तुएं या तो उन्नति करती है या पिछड़ जाती है प्रत्येक वस्तु या तो आगे बढ़ती है या पीछे हटती है कोई भी वस्तु बिना हरकत के नहीं होती जन्म से ही मनुष्य शारीरिक तौर पर उन्नति करता रहता है जहां तक कि वह प्रौढ़ता को प्राप्त होता है तब जीवन के शिखर पर पहुंचकर उसका पतन आरंभ हो जाता है उसके शरीर की शक्तियाँ और क्षमताएं क्षीण हो जाती है और धीरे धीरे वह मृत्यु की घड़ी के पास पहुंच जाता है इसी प्रकार पौधा भी बीज रूप से प्रौढ़ता तक उन्नति करता रहता है और फिर इसकी जीवन शक्ति कम होना शुरू हो जाती है यहाँ तक कि वह क्षीण होकर मुरझा जाता है पक्षी किसी विशेष ऊंचाई तक उड़ान भरता है और अपनी उड़ान के उच्चतम बिंदु तक पहुंचकर धरती पर उतरना आरंभ कर देता है इस प्रकार प्रत्यक्ष है कि सारे अस्तित्व के लिए हरकत अनिवार्य है सभी भौतिक वस्तुएं एक बिंदु विशेष तक उन्नति करती है और फिर उनका क्षय आरंभ हो जाता है यह नियम सारी भौतिक सृष्टि पर लागू होता है आइए अब हम आत्मा का ध्यान करें हमने देखा कि अस्तित्व के लिए हरकत आवश्यक है कोई भी प्राणधारी वस्तु बिना हरकत नहीं होती सारी सृष्टि चाहे वह खनिज वनस्पति या पशु जगत हो हरकत के नियम के पालन के लिए बाध्य है निश्चय ही यह या तो उन्नति करे या अवंती परन्तु मानव आत्मा के पतन का प्रश्न ही नहीं उठता इसकी हरकत केवल मात्र संपूर्णता की ओर होती है विकास और उन्नति ही आत्मा की केवल हरकत है दिव्य संपूर्णता असीम है आता आत्मा की उन्नति भी असीम है मानव जन्म से ही उसकी आत्मा की उन्नति आरंभ हो जाती है बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान में वृद्धि होती है यदि आत्मा जीवित नहीं रहती तो इसका भी कुछ अर्थ नहीं निकलता यह तथ्य कि हमारी आत्मिक अंत प्रेरणा जो कभी व्यर्थ नहीं होती हमारे शरीर का अंत होने पर भी आत्मा जीवित रहती है सृष्टित भौतिक प्राणियों के सभी अंश सीमित होते हैं परंतु आत्मा की कोई सीमा नहीं होती सभी धर्मों में यह विश्वास पाया जाता है कि शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा शेष रह जाती है प्रियमृत व्यक्तियों के लिए ईश्वर से विनती की जाती है उनकी आत्मा की उन्नति तथा उनके पापों की क्षमा हेतु प्रार्थनाएं की जाती है यदि शरीर के साथ आत्मा का भी नाश हो जाता तो ये सब व्यर्थ होता इसके अतिरिक्त शरीर के स्वतंत्र होने के पश्चात यदि संपूर्णता की ओर आत्मा की प्रगति संभव नहीं होती तो इन सब प्रेम प्रार्थनाओं तथा उपासना का क्या लाभ है पावन लेखों में हम पढ़ते हैं कि सभी सदकार्यों की पुनः स्थापना होती है अर्थात सभी अच्छे कार्यों का स्वयं अपना पारितोषिक होता है अब यदि आत्मा जीवित न रहती तो इसका भी कुछ अर्थ न होता यही तथ्य है कि हमारी आध्यात्मिक प्रकृति जो निश्चय ही बेकार नहीं हमें अपने उन प्रियजनों के कल्याण हेतु प्रार्थना के लिए प्रोत्साहन देती है जो इस भौतिक संसार से प्रस्थान कर चुके हैं क्या यह उसके अस्तित्व की निरंतरता का साक्षी नहीं आत्मा के संसार में गिरावट नहीं होती मृत्युलोक परस्पर विरोधों प्रतिकूलताओं का संसार है गति अनिवार्य होने के कारण प्रत्येक वस्तु निश्चित रूप से या तो आगे बढ़े या पीछे हटती है आत्मा के क्षेत्र में पीछे हटना संभव नहीं नहीं, सारी गति निश्चित रूप से संपूर्णता की स्थिति की ओर होती है पदार्थ के संसार में उन्नति आत्मा की अभिव्यक्ति है मानव की बुद्धि उसकी तर्क शक्तियाँ आत्मा का ज्ञान उसकी वैज्ञानिक उपलब्धिया ये सब आत्मा की अभिव्यक्ति होते हुए आध्यात्मिक उन्नति के अवश्यमभावी नियम का भाग है और इसलिए अनिवार्य तौर पर अमर है आपसे मुझे आशा है आप आत्मा तथा पदार्थ दोनों ही लोकों में उन्नति करेंगे उनकी बुद्धि प्रखर होगी आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और उनकी सूझबूझ बढ़ेगी आप अवश्य ही सदा आगे बढ़े और कभी न रुकें। निष्क्रियता से बचें, जो पीछे ले जाने वाला पतन की ओर पहला कदम है संपूर्ण भौतिक सृष्टि नश्वर है यह पार्थिव शरीर अणुओं से बने हैं जब से परमाणु बिखरने लगते हैं तो पृथ्वीकरण आरंभ हो जाता है उसका आगमन होता है जिसे हम मृत्यु कहते हैं परमाणु का यह संयोजन जो शरीर या किसी सृष्टित अस्तित्व के मरणशील तत्व की रचना करता है अस्थाई होता है जब आकर्षण शक्ति जो इन परमाणुओं को इकट्ठा किए रखती है समाप्त हो जाती है तो इस रूप में शरीर के अस्तित्व का अंत हो जाता है आत्मा की बात अलग है आत्मा तत्वों का संयोजन नहीं यह परमाणुओं से मिलकर नहीं बनती यह एक ही अविभाज्य तत्व से बनती है और इसलिए अनंत होती है भौतिक सृष्टि के दायरे से यह बिल्कुल परे है यह अमर होती है विज्ञान दर्शन ने सिद्ध किया है कि सादा तत्व सादा अर्थात जो संयोजित नहीं होता अविनाशी तथा अनंत होता है तत्वों का संयोजन न होने के कारण आत्मा चारित्रिक रूप से सादा तत्व होती है और इसके लिए इसके अस्तित्व का अंत नहीं होता एक ही अविभाजय तत्व से बनी होने के कारण आत्मा न तो छिन्न भिन्न हो सकती है और न ही नष्ट आथा इसकी समाप्ति का कोई कारण ही पैदा नहीं होता सभी जीवित वस्तुएं अपने अस्तित्व के चिन्ह प्रदर्शित करती है अर्थात जिनको वे व्यक्त करती है या जिनकी वे साक्षी देती है यदि उसका अस्तित्व न होता तो ये संकेत स्वयं अपने आप प्रकट नहीं हो सकते थे जिस वस्तु का अस्तित्व नहीं होता निश्चय वह अपने अस्तित्व का संकेत नहीं दे सकती आत्मा के अस्तित्व के विविध चिन्ह सदा सर्वदा हमारे सम्मुख प्रस्तुत रहते हैं ईसामसीह की आत्मा के चिन्ह उनकी दिव्य शिक्षा के प्रभाव आज भी हमारे बीच विद्यमान है और अमर है आत्मा की उन्नति दो सृष्टि की उत्पत्ति के उद्देश्य का विचार कीजिए क्या यह संभव है कि धरती पर मनुष्य के जीवन के कुछ वर्ष के ही लक्ष्य को अनाकर अनदिनत युगों में उन्नति और विकास करने के लिए सब कुछ उत्पन्न किया जाए क्या यह बात असंभव नहीं कि अस्तित्व का यह उद्देश्य अंतिम है खनिज पदार्थ का तब तक विकास होता रहता है जबकि यह वनस्पति के जीवन में शामिल नहीं हो जाता वनस्पति की उन्नति तब तक होती रहती है जहाँ तक कि यह अपना जीवन पशु को प्रदान कर देती है अपनी बारी आने पर मानव का आहार बनकर पशु मानव जीवन में विलीन हो जाता है इस प्रकार मनुष्य को सारी सृष्टि के योगफल के रूप में दिखाया गया है वह सृष्टि के सभी जीवों में उत्कृष्ट है ऐसा लक्ष्य जिसकी ओर अस्तित्व के अनगिनत युगों ने उन्नति की है अधिक से अधिक मनुष्य इस संसार में चार बीसी अस्सी अर्थात 90 वर्ष व्यतीत करता है निश्चय कि यह अल्प समय है शरीर छोड़ने पर क्या मनुष्य के अस्तित्व का अंत हो जाता है यदि उसके जीवन का अंत हो जाता है तो पिछला सारा विकास बेकार गया सब कुछ व्यर्थ हुआ क्या कोई कल्पना कर सकता है कि सृष्टि का इससे बड़ा कोई उद्देश्य नहीं आत्मा अमर है अनंत है भौतिकवादी पूछते हैं आत्मा कहा है यह क्या है हम इसे न तो देख सकते हैं और न ही स्पर्श कर सकते हैं इसका उत्तर हमें निःसंदेह इस प्रकार देना चाहिए खनिज पदार्थ चाहे कितना ही विकास क्यों न कर ले वह वनस्पति जगत को समझ नहीं सकता परंतु ज्ञान का अभाव वनस्पति के अस्तित्व का न होना सिद्ध नहीं करता पौधा चाहे कितने ही ऊंचे अंश तक उन्नति कर ले यह पशु जगत को समझ पाने में असमर्थ है यह अज्ञानता इस बात का प्रमाण नहीं कि पशु जगत का कोई अस्तित्व ही नहीं पशु विकास चाहे कितना ही ज्यादा हो परंतु वह मनुष्य की वृद्धि की कल्पना नहीं कर सकता और नहीं वह उसकी आत्मा की प्रकृति का अनुभव कर सकता है फिर भी इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि मनुष्य के पास बुद्धि या आत्मा नहीं होती इससे केवल यही पता चलता है कि अस्तित्व की एक किस्म अपने से श्रेष्ठ किस्म को समझ सकने में असमर्थ है पुष्क मनुष्य जैसी किसी वस्तु के बारे में अनभिज्ञ हो सकता है परंतु इसे अज्ञान का तथ्य मानवता के अस्तित्व में कोई रुकावट नहीं होता इसी प्रकार यदि भौतिकवादी आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते तो उनका अविश्वास यह सिद्ध नहीं करता कि आत्मा जगत जैसा कोई क्षेत्र ही नहीं मनुष्य का विवेक अस्तित्व ही उसके अमर्व को प्रमाणित करता है इसके अतिरिक्त अंधकार प्रकाश के अस्तित्व को सिद्ध करता है क्योंकि प्रकाश के बिना छाया हो ही नहीं सकती दरिद्रता समृद्धि के अस्तित्व को सिद्ध करती है वर्णा समृद्धि के बिना हम दरिद्रता का नापोल कैसे कर सकते अज्ञानता सिद्ध करती है कि ज्ञान का अस्तित्व है क्योंकि ज्ञान के बिना अज्ञानता कैसे हो सकती है आता मृत्यु के विचार अमर्फ के अस्तित्व की पूर्व कल्पना है क्योंकि यदि अनंत जीवन न होता तो इस संसार के जीवन को नापने का कोई साधन न होता यदि आत्मा अमर न होती तो ईश्वरावतार इतने कठोर दोहकों को क्यों सहन कर पाते ईसामसी ने सूली पर भयानक मृत्यु का कष्ट क्यों उठाया हजरत मोहम्मद ने अत्याचार क्यों सहे बाब ने सर्वोच्च बलिदान क्यों दिया बाउल्लाह ने अपने जीवन के अधिकांश वर्ष बंदीगृह में क्यों व्यतीत किए ये सारे महान कष्ट सहन होते यदि इनका उद्देश्य आत्मा के अनंत जीवन को सिद्ध करना न होता मसीह ने कष्ट उठाए उन्होंने अपनी आत्मा के अमर्भ के कारण ही इन सभी दोहखों को स्वीकार किया यदि मनुष्य चिंतन करे तो वह उन्नति की आध्यात्मिक विशेषता को समझ सकता है कि किस प्रकार सभी वस्तुएं निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी को अग्रसर होती है केवल बुद्धि विहीन मनुष्य ही इन सब बातों पर विचार करने के बाद यह कल्पना कर सकता है कि सृष्टि की महान परियोजना की उन्नति अचानक बंद हो सकती है अथवा विकास ऐसे अपर्याप्त अंत को प्राप्त होगा भौतिकवादी जो इस प्रकार तर्क करते हैं और दलील देते हैं कि हम आत्म के जगत को देख सकने या परमात्मा के वरदानों को समझने में असमर्थ हैं निश्चय ही पशु समान हैं जो बुद्धिविहीन होते हैं नेत्र होते हुए भी देख नहीं सकते उनके कान होते हैं परंतु सुन नहीं सकते दृष्टि और श्रवण शक्ति का यह अभाव किसी और बात को नहीं बल्कि स्वयं उनकी हीनता का प्रमाण है जिसके बारे में हम कुरान में पढ़ते हैं कि वे ऐसे लोग हैं जो परम आत्मा की ओर अंधे और बहरे हैं वे ईश्वर के महान उपहार समझने की शक्ति का प्रयोग नहीं करते जिसके द्वारा वे आत्मा के चक्षुओं से देख सकते हैं आध्यात्मिक करणों से सुन सकते हैं और दिव्य प्रकाश से प्रदीप्त, हृदय से समझ भी सकते हैं अनंत जीवन के विचार को समझ सकने में भौतिकवादी मन की असमर्थता इस बात का प्रमाण नहीं है कि जीवन का अस्तित्व ही नहीं उस अन्य जीवन को समझ सकना हमारे अपने आध्यात्मिक जन्म पर निर्भर है आपके लिए मेरी प्रार्थना है कि आपकी आध्यात्मिक क्षमताएं और आकांक्षाएं दिनोंन्दिन बढ़े और आप देवी प्रकाश के गौरव को भौतिक पर्दों द्वारा अपनी आँखों से ओझल न होने दें।